स्वामी जी और पाता और सब सज्जनों माताएं जब कोई भी उत्तम कार्य प्रारंभ करते हैं तब गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करते हैं क्यों करते हैं ये जानना मैं बोलता हूँ आप सुनते हैं और ये बोलता हूँ सुनते हैं बैठे है ये कैसे बैठ रहे हम बताओ कोई जानता हो तो विद्वानों से नहीं जो शिक्षण से और मैं भाग लेकर वो कोई बता माता ही बता आप सुनाना क्या उत्तर दीजिए इन्होंने कहा ईश्वर की शक्ति से बैठते हैं। तो ये ध्यान रखना वो वाणी से बोलने की है या उपासना ही समाधि लगाते जैसे मैं बैठा हु मैं अभी उपदेश दूंगा पर ईश्वर की उपासना नहीं छोड़ आप ऐसे करते नहीं।, नहीं तो आपका बोलना ये मेरा उपदेश नहीं है एक मंत्र है आपने कम सुना हुआ उसको मोटी भाषा बोलूँगा अधि विश्व से ये किमृा करी सकती यह तद वेदु तमें समा सकते अपनी पुस्तक है मिषी के जो प्रमाण है यहाँ से प्रकाशित होइए है यहाँ पे खापी देंगे आप जिस समय ये मंत्र है व्याख्या मैं उसका भाव सुनाऊंगा इस समय आपको तो केवल समय के अनुसार है इतना जो मनुष्य मनुष्य ये जो जो मनुष्य शरीर धारी मनुष्य शरीर का धारण करता है जन्म लेता है पशु आदि के भी वही शरीर वो मनुष्य नहीं कहलाए जो मनुष्य हम वही जीव गुण में व्रताओं को पुण्य कर्म किए हैं इसलिए ये मिलना और मनुष्य हो गए वो वेद को पढ़ भी लेता है व्याख्या भी कर देता है परंतु इस जीवन में ईश्वर को नहीं प्राप्त करता अब देख आप सब आगे कभी सोचो हमको कुछ नहीं कहा जा रहा उसका मन से शरीर धारण करना निर ये पद है ये पुस्तक में लगी पढ़ तो हम गायत्री मंत्र से बोलने सुनने में और ईश्वर की स्तुति प्रार्थना का तीन अर्थ है उपासना में तीन नहीं विषय होते क्या स्तुति गुण होता प्रार्थना उत्तम पदार्थों को मानना और उपासना स्वर का जो आनंद है विद्या है अपने अंदर धारण करना बोलो श्रद्धा परंतु मेरे पास में ऐसी ऐसी बात समझाने की रहती है अपने आश्रम में ये है ईश्वर के और हमारे मुख्य छह संबंध हैं ये मिल जाएंगे पर एक संबंध का प्रयोग यहाँ जो करते हैं उसको सुनाऊंगा ये है व्यापक और व्याप्त कुछ गंभीर हो सकता पर मोटी बात व्यापक ईश्वर है कनक से एक तरीके से रिलेटिव सारी श्रेष्टि में जितने जड़ के तन पदार्थ मेरी भाषा से समझ आई आशा नहीं आई हो तो और जोड़ जो लगाओ नहीं हसना नहीं भी रहना जो इस समय ये वेद के हैं ये संबंध ये चैत्य से एक जो प्रयोग हम जब ज्ञान में बैठते हैं तो ईश्वर व्यापक है ध्यान में बचन गायत्री का जब करो ना उस ये हो सम ये नहीं होगा तो ध्यान नहीं आसन लगा करके क्या करो ऋषि ने कहा ये देखो जो इस ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव है वो हमारे अंदर रहने आज बनाऊंगा ईश्वर जैसे गुण अपने अंदर बनाऊं बनाऊ कु है इसमें, इसमें कहा व्यापक मोटा उदाहरण लोहे के गोले तो अग्नि पका अग्नि व्यापक होती अग्नि का नाम व्यापक लोहे का नाम बोलो व्यापी एक जगह जो रहे वो व्यापक जो अंदर भी रहे तो अग्नि जीवन वैसे एक जगह रही अंदर ही बार नहीं इसका व्यापक है हम और ये जो है ये संबंध इसलिए देखे गए इनको जो जाने लेता है इन संबंधों जानी शब्दार्थी व्यवहार में प्रयोग करता है ईश्वर की प्राप्ति शी ग्रह से गुण या बोलो ओ आप यहाँ पर विद्यालय में दर्शने होंगे इस समय योग विद्या को सीखने सीखिए जानने के लिए आए हैं ठीक इस समय ये जानना है ये योग हम क्यों सीखते ये गण परियोजन के तो मंदबुद्धि वाला व्यक्ति भी सारी कोई तो, तो योजना होगी बसाओ किसे को याद हो मोक्ष के लिए याद मंदिर तो बता रहे मोक्ष के लिए अरे मोक्ष अलग वस्तु है ईश्वर अलग ये दोनों अलग अलग हैं या कौन बताएगा ये आप नहीं आपने सुन रखा होगा <laughs> उनसे नहीं ये सब जानते विद्वान आप तो नहीं नहीं तो कहो नहीं नाम मैं बताऊंगा कि नहीं नाम मोक्ष नाम ईश्वर का है कोई अलग पदार्थ नहीं है आपको तो तो तो ही नाम मोक्ष है और कोई वस्तु नहीं वस्तु एक जगह रहती है और ईश्वर तो मोक्ष एक जगह होती है वहां सेवशिक अब भी आ गया समझ में अब भी समय आप सब जो है यहाँ जो योग विद्या सीखी है समझी है इस विद्या से हाँ जी हमारी छोटी पुस्तक है योगदर्शन इस मह ऋषि काल का पतंजलि का पूरा योगकर्षण है ये यही है न आपने शिक्षण से भाग लेने वालों ने कुछ सूत्र पढ़े इसके खड़ा करो पर्याप्त है इस पता से या कितने प्रश्न लगभग ऐसे लगभग पचास इस समय जोर से लिखा है इसको को आरम से लेकर अंत तक सारी विद्या आ गई है जिसके पढ़ने से मन वचन क्रम से आचरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त इस ईश्वर को प्राप्त कर लेगा अब इस समय आरम्भ का सूत्र बोल कर आगे बोलता हूँ इस समय ये है अथयानुशासन योग अब योग विद्या को बताए माले शासन का योग चित योग किस को कहते हैं बोलो समय आपसे पूछ लो को नाराज तो नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं है नहीं। मैं किसी को दुख नहीं देता दु। योग दर्शन मैंने कहा है प्रश्न चित जो रहता है उसका ही मन एकाग्र हो जाता है नाराज हो, तो हो गए तो मन एक अगर होगा ही नहीं अब मैं पांचों वृत्तियों के निरोध होने पर दादा हैं ये है नैश्चित वृत्ति निरोध है पांच वृत्ति रुक जाने पर फल बता तदा पण दृष्टु से बताओ क्या ही आदा परमात्मा आत्मा हैं आत्मा परमात्मा देखने वाला आत्मा और परमात्मा यह बता रहा है पूर्ण तदा तथा तब दृष्टु के सृष्टि विभक्ति इतनी आती के स्वरूप होती है इसका अर्थ बताओ ये मैं बताऊं नहीं आया आधार कर रहे आता है आगर मैं बताऊंगा आपको अच्छा उसके होने पर तो आनंद मिलता है दीदी आपने देख लिया है तो या मिल गया और ये तदा तब दृष्टा जो व्यापक दृष्टा दृष्टा तो भी हम भी हैं हम शरीर में ईश्वर व्यापक पूरी में और हम साधक हैं ये वृत्तिन लोध जो किया है हाँ पानी वाले बचाकर कै के के आप सुनते रहे इनकी ओर नहीं देखना तो समझ में नहीं आएगा वृत्ति निरोध हो जाता है तीसरा सूत्र है ये तब तदा दृष्टि दृष्टा के स्वरूप में जीवात्मा मगन हो जाता है अब बताओ जाया नहीं आया कभी हाँ, ऐसा देखा भी अब पढ़ाई है पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई है और आपने सुना है अभी मैं सुना पाया जो मुंसरी ईश्वर तो को नींद आना चाहो बेद पढ़ के भी क्या है तो आप किस काम के हो <laughs> रोक ने लिखा है मैं ये विद्या सारी मैं बोल रहा हूँ की ये ईश्वर की है नियम और नियम आप बताओ हमारे समाज के कौन से नियम में लिखा है पहला नियम पहला बता रहे पहले नियम लिखा है सब सत्य विद्या और जो वेद्या वेद्या से जाने कौन सा आरती मोल इसका पूरा अर्थ आता हो तो बताओ नहीं तो मैं बताऊँ नहीं आता तो बात कर करो तो सारे बिना पढ़े जैसे अब मैं इसको व्याख्या करूंगा मोटी सबको समझना ऋषि की भाषा ऐसी होती है वो उसमें समझ सकते जो पदार्थ के स्वरूप को ठीक ठीक जना दे उसका नाम है सत्य एक हो गया? एक और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं पदार्थ उनका भी आदि मूल हमारा शरीर सूर्य तंदरमा सोना चांदी ये तो कैसे जानी जाती यानी इनका भी आदि मूल परमेश्वर है यानी परमेश्वर अच्छा घर में जो सौ क्रांति है या भूमि है आपके उसको अपना मान के और ईश्वर का ईश्वर तुम्हारी अपना, मान <laughs> अपना <मान दे>। <laughs> <laughs> मैं हसा इसी ले रहा हूँ आप पश्चिम क्षेत्र सुनोगे ऊपोगे अच्छा so, okay. ये इसलिए बतला हूं कि ऐसा जानने पर मानने पर ईश्वर प्रणिधान से होता है योग योग दर्शन में चार जगह पर ईश्वर प्रणिधान लिखा है वो क्या है उसमें परिणी धान संध में आ जाता है ये तो दस संध्या उसमें सारे पदार्थ ईश्वर के समर्पित कर दिए जाते हैं और ईश्वर से प्रिय वस्तु कोई भी नहीं मानता इसलिए ऋषि ने दूसरे ने में क्या है ख्यांतम है मैं, मैं बताऊ की है अन्य की करना मा बाप है आप बताओ इस तरह की करते हो या सोना चांदी की ये निषेध किया स्वामी समय लगभग हो गए अब समय के अनुसार थोड़ा सा जो योग शिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं ये बताना उनको पांच यम पांच नियम आठ अंगों में आठों का ही पालन करना चाहिए धारणा ध्यान समाधि तो बस यम नहीं में व्यवहार कैसे करोगे धारणा ध्यान समाधि तो ध्यान में किए जाते हैं का पालन व्यवहार जो तो यम नेमो का पालन व्यवहार में नहीं करता योगी नहीं बन सकता आप क्या करो सब करेंगे प्यार से आप अपनी पति पत्नी आपस में समझ से तो नहीं करो <laughs> आगे एक दूसरा पाठ है नियम ने मो का पालन सार्वभौम में करो तब तो योग्य बनो आज से प्रतिज्ञा करो आठों काली सदा पालन करें आज क्या दूसरी बात इसमें प्राप्त सायम काल दोनों समय उपासना करें दोनों समय उपासना योगाभ्यास एक ही बात आप करें, दोनों से ध्यान ध्यान का संज्ञा भी उसी को कहते हैं पर्यायवासी ईश्वर की उपासना ये है उपासना यही है योगान और जब करते चले जाओगे पहले संप्रज्ञा समाधि सन होगी फिर ये तीसरे सूत्र में असम प्रज्ञा तदा दृष्टु स्वरूप ईश्वर का साक्षार है और ईश्वर साक्षात्कार होने पर ऋषि ने लिखा है नौमिश मसम मुक्ति के चार साधन हैं उनका जो पालन करता है वो मुक्ति प्राप्ति का अधिकारी नौवा आठवा सातवा तीन को नीम पूर्वक पढ़ेंगे आप आकर तीन और दो नई संबंध में आए विद्वानों गंभीर विद्या है साधानी विद्वान आर्य समाज के विद्वान ही इसको समझा सकते हैं आप विराम देते हैं ऋषियों ने ये बतलाया कि अच्छे कार्य के करने में इस की तो प्रार्थना उपासना करनी चाहिए मतभेद में रुक जाए कभी तीन बार तीन बार मनोज करते हुए तीन बार हो फिर ऋषि ने बताया की जो मनुष्य ईश्वर की स्तुति प्रार्थना नहीं करता वो तृतजन है ये हुए उपकार को नहीं मानता है अच्छा जब हम अब अब विराम देंगे तब भी वही स्तुति प्रार्थना अब विराम दे रहे सबको को सादर नहीं पूज्य स्वामी सत्यपति का बहुत बहुत ही हार्दिक धन्यवाद है आपने हमें ईश्वर और हमारे संबंध के विषय में जो की महत्वपूर्ण संबंध व्याप्य व्यापक संबंध उसके विषय में बताया और उससे व्यवहार तो में लाने संबंधी उत्तम प्रेरणा दी तो हम ईश्वर के जैसे गुण अपने में हरण करते हैं यह उपासना है और मोक्ष और ईश्वर एक ही है ये भी एक सैद्धांतिक बात बताई और प्रसन्न चित्र रहने